प्रतिष्ठिता प्रति मनोपाचे प्रतिष्ठित आदिराबेर आदिर पैयश्य मे स्त माशेना संगत क्या सत्य कह तुमा तुक्ता अबुम अबुक्ता ऋदीय ऐत्रपनिषद अवतरण भाष्य को ग्र विचार चल रहा था अवतरण भाष्य में यही यह विशेष विचार यही है कि पूर्व मीमांसक यहां पूर्व पक्ष के रूप में है और उत्तर मीमांसक यहां पर सिद्धांत के रूप में है उनका कहना है कर्म यावत जीवा स्थिति है यावत जीवन कर्म ही करना है यावत कर्म हो तो संन्यासरण के कोई अवकाश ही नहीं है ले ही नहीं सकता संन्यास ग्रहण कर ही सकता उनका का है यावत जीवा ऋतु यावत जीवित और ऋतु है परिषद में पूर्वे कर्माण की सतम थी सौ साल की तो आयु होती है पूर्ण आयु वही है तो उसके लिए कर्म करते हुए कर्म करना चाहिए तो कर्म से व्याप्त है जो सौ वर्ष के आयु जो छत्तीस दिन जो होते हैं वो तो कर्म से व्याप्त है आगे कर्म से उपरां होना से, कर्म त्याग करने का कहा गुंजाइश गुंजाइश है कर्म करते रहना चाहिए ऐसे कुछ लोग जो तो गृहस्थाश्रम के हठ हैं ऐसा करते, करते हैं कहते तो भाष्यकार का कहना उसका संकोच कर दिया जाता है विद्वत सन्यासी का तो कर्म का अधिकार है नहीं क्योंकि ज्ञान हो चुका है आत्मज्ञान कर्म होता है शरीर भावना से युक्त तो होने पर मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूँ पुरुष इत्यादि जो भी वायोवस्क आदि जितने भी धर्म का आरोप करेगा उसके आधार पर कर्म होता है और ज्ञान होता है सारे शरीरादि के अभिमान को बाध करके तो विरोधी हैं तो विद्वत संन्यासी को तो जो आत्मज्ञान हो गया तो शरीर भाव में वो होता ही नहीं है शरीर भाव से अपने को पृथक करके बैठा है इसलिए वहां कर्म होना संभव नहीं अब रही बात विविधिशु संन्यास की कर्म कर सकता है कि नहीं करता है विविधिशा संन्यास है कि तो विविधिशु में भी यह होता है अज्ञानी दो प्रकार के हैं एक बुभुक्षु है एक बुमुक्षु है जो विविधिषु भुमुक्षु अज्ञानी यदि ज्ञान नहीं हुआ है व्यक्तुम इच्छुक विविधिशु उस आत्म तत्व तो को जानने की इच्छा है उसने इच्छुक है इसलिए उसको विविधिशु कहा है तो किंतु मुक्त होना चाहता है संसार नहीं चाहता जब संसार का फल नहीं चाहिए संसार नहीं चाहिए कर्म का फल संसार नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करेगा तो मुभुक्ष जो होगा विविधिषु संन्यासी वो भी कर्म का अधिकारी नहीं है राष्ट्रिकारी उसके लिए भी तो उसको पुत्र नहीं चाहिए स्वर्ग नहीं चाहिए और ब्रह्मलोक नहीं चाहिए वैराग्यवान है संसार से विरक्त है है अज्ञान में है अभी ज्ञान, ज्ञान नहीं हुआ है अज्ञान है परोक्ष ज्ञान हुआ है अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ है वो भी कर्म करने का अधिकार उसको भी कर्म का फल नहीं चाहिए तो क्यों करेगा तीसरा है बुभुक्षों को भी ऐसा है कि कर्म त्यागने का अधिकार श्रुति ने दिया है जावाल आदि श्रुति है मतलब अच्छा लोग में तो ऐसा कहा मैंने जावाल श्रुति में कहा है ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्य में समाप्त गृह भवे गृह भूतवा बनी भवे बनी भूतवा प्रव्यत क्रम संन्यास बताया पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन पूर्ण रूप से करे मैने अध्ययन पूर्ण रूप से पूरा करे उसके बाद आश्रम में अग्निहोत्र आदि कर्म करे व्यवहारि का एक करे फिर बानप्रस्थ में मन को इंद्रियों को तपाए तो तपस्या का स्थान है बानप्रस्थ आश्रम उसके पश्चात संन्यासम ये क्रम सन्यास ये तरफ ऐसा आया फिर बाद में जहां अथवा भिन्न प्रकार से हो सकता है ब्रह्मचर्या बा प्रभित गृह ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर सकता है तो यावज जीव श्रुति वहां चालू नहीं होगी यावज जीवन श्रुति सभी को लगाना अधिकारी या अनधिकारी अनधिकारी को लगाना तो नहीं होगा अधिकारी लेना पड़ेगा तो ब्रह्मचारी अवस्था में तो अधिकारी नहीं होगा अग्निहोत्र के अधिकारी गृस्ताश्रम में प्रवेश होने के बाद ही होगा पश्चात ही होगा पहले नहीं होगा वहीं से संन्यास बताया है गृस्ताश्रम में गया हुआ है बुभुक्षा है तब भी उसको संन्यास लेने को कहा तीसरी चतुर्थ अवस्था होने पर सन्यास का है सन्यास दूसरी बात छांदों में तो यह बोला है कि बारह रात्रि तक अग्निहोत्र करके त्रयोदश रात्रि में उसका अग्नि का विसर्जन करके सन्यास ग्रहण करें छांदो मानी जो हम पढ़ते हैं उसमें नहीं पूर्व भाग में है कर्मकांड भाग में ऐसा है जैसे वृद्धावें जो प्रवर्ग ब्राह्मण पूर्व के दो अध्याय होते हैं उसमें से लेकर के मशांत के कर्म की चर्चा है, मैंने इस जीवन के गर्भाधान से लेकर के मसान तक की चर्चा है उसी प्रकार शांत भी है उसमें ऐसा कहा हुआ तो उसका संकोच कर दिया जाता है यावज्जीवादी की स्मृति का संकोच कर दिया जाता है माना बारह दिन अग्निहोत्र करके भी अग्निहोत्र का समापन शांत में लिखा हुआ है इसलिए यावज्जीवाद स्मृति जो होगा अज्ञानी को विषय करना अज्ञान भी सभी अभिज्ञानी को विषय नहीं करती संकोचित कर दिया जाता है इसलिए सन्यास का अधिकार सभी को है को तो सन्यास का अधिकार है और संन्यास्रम शास्त्र सिद्ध है ऐसा अभी तक शिक्षित किया उसके एक शंका उठाता है नारिव्राज्य श्रुति अभी अनधिकृत विषय संकोचित तो पारिव्राज्य श्रुति है शांतो दान्त उपरत दीक्षु समाहितो भूत आत्मनिव आत्मान पशेत ब्राह्मणा विविध संतिदान तपसा अनाश इत्यादि लोकयास वित्त पुत्र भिक्षाचरण करुतियां हैं इस है। श्रुति को भी अनधिकारियों में संकोचित कर दिया जाता है जो तो कर्म के अधिकारी है उनको तो कर्म करना है जो तो कर्म के अधिकारी नहीं है वो, वो संन्यास ग्रहण करेंगे उसको भी संकोचित कर दिया जाता है संन्यासि को तो तो ऐसा पूर्वाधि संख्या करता पारिप्राज्य श्रुतिर भी जो तो पारिप्राज्य से संयास आश्रम का विधान करने वाली श्रुतियां हैं वह भी अनधिकृत विषय संकोचित जो तो कर्म के लिए अधिकारी नहीं है अग्नि उत्तरादि कर्म में अधिकारी नहीं है वो संन्यासन करे जो अधिकारी है वो तो यावत जीवन अग्नोत्र जी वो तो गिरस्थ आश्रम में रहेगा अग्नोत्र करता संकोचित कर दिया जाता उसको ऐसा पूर्व की शंका है एक इस शंका का खंडन करते हैं भाष्य में यह तो अनधिकृतार नाम पारिव्राज्य मिले ही पूर्ववादि में जो कहा था भाषिकार एक एक को लेकर के खंडन कर रहे हैं पूर्ववादि में कहा था आठ पृष्ठ में कहा था इस पुस्तक में तो अनधिकारी व्यक्ति हैं कर्म में अधिकार नहीं है उन्हीं को संन्यास का अधिकार है ऐसा कहा गृहताश्रम में जिसका अग्रिहोत्र में जिसका अधिकार है वैदिक कर्म में अधिकार है संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता ऐसा है ऐसा कहा जो पूर्व पक्ष ने कहा था अनधिकृताना पारित राज्यम जो अधिकारी नहीं है और कर्म में अधिकार नहीं है जिनको वो संन्यास उनका होगा कर्म में अधिकार वालों का संन्यास नहीं कहा था सिद्धांत सिद्धांतकर्ता ने ना ये बात ठीक नहीं है तो, क्यों तेसाम पृथक एवा पहले अधिकारियों की चर्चा हुई वहां जा वालों परिषद संन्यास के जो अधिकारी थे क्या अधिकारी की चर्चा हुई ब्रह्मचर्य में समाप्त है भवेत गृह भूतवा बनी भवेत बनी भूतवा कर्मसन्यास बताए हर व्यक्ति को वैराग्य हो चाहे न हो माने आयु की चतुर्थ अवस्था में सन्यास करना ही है ऐसा कहा सूर्य ये बोलते हैं वैराग्य न होने पर ब्रह्मचर्य आश्रम को समापन करके आश्रम में जाए गृहस्थाश्रम समापन कर बानप्रस्थ बने कर्मसन्यास बास्थ समापन करके विक्षुपन संन्यास ग्रहण करें तो चाहे वैराज्य हो चाहे न हो आपको अपने आयु के हिसाब से तो चतुर्था आयु शुरू हो जाए तो आप सन्यास ग्रहण करना ही वो सब एक क्रम सन्यास अधिकारी की बात करी वहां जो अधिकारी थे कर्म में उनकी बात करी उसके बाद कहा इकृापा अथवा ब्रह्मचर्यादेव प्रवृतित गृहा पापना जहां बैठा है वैसे संन्यास ग्रहण करे यानी कि क्रम पूरा करने की कोई वो नहीं है ब्रह्मचारी आश्रम में वो वहीं से यदि वैराग्य है वहीं से संन्यास ग्रह करे गृहस्थ आश्रम से जो प्राण प्रसन्न जाने की आवश्यकता नहीं वहीं से संन्यास ग्रहण करें यह अधिकारियों की चर्चा हो गई उसके पश्चात आया अथ पुनर्तिसंग्रति व्रति वा स्नातको स्नातको व उत्संग अनग्निर्वा इत्यादि कहा तो इनको भी कदहरे व गिरे जाए तदहरे पर इनके लिए ऐसा कहा है जाबालोपन सर मारने अधिकारी की चर्चा के बाद में अनधिकारी की चर्चा होगी उनको भी संन्यास का अधिकार बताया है संन्यास का अधिकार कहा अलग ग्रहण किया है उनको पहले अधिकारी को चर्चा पृथक किया ये कहना चाहते अधिकार कैसे उनको कहा कि अव्रतिभा प्रतिभा यज्ञ उपवित हुआ हो चाहे नहीं हुआ, हुआ। व्रतबंध बोलते हैं व्रत में जोड़ दिया जाता है योग्योपित संस्कार को प्रतबंध संस्कार बोलते हैं आगे जागे एक भी व्रत में लग जाना उसमें व्रतबंध बोलते प्रतिभा योग्योपित संस्कार हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो ठीक है स्नातक हुआ स्नातको हुआ स्नातक है माने ब्रह्मचारी गुरुकुल गुरु गुर में बैठ करके पूर्ण सड़ंग भेद अध्ययन किया हो स्नातक होता है अथवा नहीं किया हो वो स्नातक होगा ठीक है और उत्सन्न अग्निर्वा मृतभार्य तो जो होगा गृहस्थ आश्रम में था अग्निहोत्र कर रहा था पत्नी मरने के बाद अग्निहोत्र कर नहीं सकता उत्सन्न अग्नि अग्नि जिसके गुज गई है वो व्यक्ति अथवा अनग्निक होगा जिसने अग्नि आधान किया ही नहीं है ब्रह्मचर्यादी अवस्था में बैठा है तो जो भी होगा अग्नि का आधान गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ कहला है कि अग्नि का आधान किया ही नहीं अग्निहोत्र आरम्भ किया ही नहीं ऐसे व्यक्ति सभी को यदेरे दुरे तबह यदि वैराग्य जिस दिन बैराग्य आ जाए उस दिन वो भी संन्यास का है अधिकारी को भी यदि वैराग्य है तो संन्यास का अधिकार एक ऐसा बतायासी यद तो अनधिकृता नाम पारित राज्य होती कुरुपक्ष ने जो कहा था जो अधिकारी नहीं है कर्म करने के लिए अधिकारी नहीं है। वैदिक कर्म में अधिकारी नहीं है उनको क्योंकि तो ये जो उत्सन्न अग्नि आदि वैदिक कर्म कर नहीं सकते वैदिक कर्म सपत्ति चाहिए पत्नी की सही चाहिए जिसके पत्नी मर गई हो वैदिक कर्म कर नहीं सकता जिसने अग्निहोत्रा का आधान किया ही नहीं हो वो वैदिक कर्म कर नहीं सकता ऐसी जो व्रतबंध जिसका नहीं हुआ वो अग्निहोत्र कर नहीं सकता अग्निहोत्र के लिए व्रतबंध आदि की आवश्यकता है तो ये कहा एक तो अनधिकृता पूर्वादि ने तो जो अधिकारी नहीं है वैदिक कर्म में जिनका अधिकार नहीं है उनके लिए सन्यास है संकोचित कर दिया जाता उस उसति का वैदिक कर्म अधिकारी को लिए सन्यास नहीं है उनको तो याव जीवे तीजा उस पात्र का पालन करना होगा तो जो कहा था सिद्धांत कहते हैं तम ना वो होता नहीं क्यों तेषाम पृथक एवं जो अनाधिकारी हैं उनका अलग से ग्रहण किया अधिकारी के ग्रहण के पश्चात अनधिकारी का ग्रहण जावाल श्रुति पृथ्वे उत्समेर अड़ा इत्यादि सर्वणाध जावाल श्रुति में ऐसा सुनाई पड़ता है सर्वस्मृति बात बाक्य अविशेषण आश्रम विकल्प प्रसिद्ध समुचय सारे स्मृतियों में देखा जाता है माने आश्रम का विकल्प भी दिखाई पड़ता है समुच्चय भी दिखाई पड़ता है क्रम से संन्यास उसको समुच्चय कहते हैं और एकाएक संन्यास में जाना कहीं से भी पहुंचा विकल्प स्मृतियों में भी स्मृतियों में भी है स्मृतियों में स्मृति में तो जावाल स् है विकल्प भी है समुच्चय भी है और सर्वस्मृति सूचा सारे स्मृतियों में देखा वहां भी अविशेषेण और समान रूप से क्या है आश्रम विकल्प प्रसिद्ध आश्रम का विकल्प और समुच्चय इससे प्रसिद्ध विकल्प और समुच्चय प्रसिद्ध है चारों आश्रमों में विकल्प प्रसिद्ध है, है समुच्चय भी प्रसिद्ध है ये कहा ठीक टीका मैं कहते हैं वचनांतरेणवेश तद्विधेर न अशिया अनधिकारी तो विषय है किन्तु अधिकारी वो परिहती अन्य वचन के द्वारा उनकी विधान हो गया अन्य वचन क्या है कि पुनर्व्रति वाव्रति वा पृथक विधान है उनके लिए माने अधिकारियों के लिए पूर्व में चर्चा हो गई गावालोकन एक ही मंत्र है वो पूर्व में पहले अधिकारियों की चर्चा हो गई है ब्रह्मचर्य समाप्त गृह भवे गृह भूत बनी भवे बनी उवर्धन ये समुच्चय बताया और विकल्प बताया गया ये तरह था बात चर्याद गृहाद बनाद बा कहीं से भी सन्यासन करें ये तो अधिकारी के लिखा उसके बाद में कहा अथ अब अनधिकारी की चर्चा है अव्रतिभा इत्यादि कहा था एक हैं। है वचनांतरेण अथ पुनर्अ्रतिभा अव्रतिभा करके अन्य वचनों के द्वारा तो अनधिकारी को कहा हुआ है वहां वचना व्यसमाम माना अनधिकारीण तद् विधेर सन्यास विधेयर पारिप्राज्य किन्तु अधिकारी को परिहारति कहते हैं इसलिए अनधिकारी के विषय नहीं होता अपराध पारिप्राज्य श्रुति न अशिया जो माने पारिप्राज्य श्रुति है अनधिकारी के विषय नहीं है अधिकारी का विषय है पूर्वाद्री कहा था को संकोच कर दिया जाता है अधिकारी को तो कर्म करना रहा है वो नहीं का तात्पर्य वहां मिलेगा इसलिए नश्या श्रुत इस श्रुति का माने पारिभ्राज्य श्रुति है शांत होता उपरत अतिथि समाजित हो तो, तो, तो आत्मार से तो है, क्या से अधिकारी परिहर कहा तन्ना करके कहा उत्सन्न अग्निर अग्निर, उत्सन्न अग्निर और अनग्नि कहा उत्सन्न अग्नि माने क्या होता है उत्सन्न अग्नि नष्टाग्नि जिसके अग्नि बूझ गई है नष्ट हो गई है टिप्पणी में कहा नष्टाग्नि माने मृत भार्य के अर्थ मृत भारिया ऐसे स मृत भारिया पत्नी मर गई तो अग्नोत्र कर नहीं सकता ऐसी व्यक्ति था वैदिक कर्म का अधिकारी नहीं तो वो उसके लिए संन्यास का अनधिकारी को बताया आगे जाकर के अनग्नि अपरिगृहित अग्नि ही अनग्नि का अर्थ नदी थे ऐसा होगा अपरिगृहित अग्नि माने गरीब अग्नि का किया ही नहीं ऐसा व्यक्ति होगा उसको भी संन्यास का अधिकार बताया वो अलग से बताया वेद है कहा स्मृति उपब्रम तत्वाद भी पारिप्राज्य सूत्र बलि ऐसी देखो श्रुति में जो कहा स्मृति भी उसकी पुष्टि करती है स्मृति उपोद बलक है स्मृति का पारिप्राज्य स्मृति के लिए स्मृति भी, भी साथ देती है सारे स्मृतियों में भी कहा है आश्रम समुच्चय विकल्प संन्यास आश्रम का वहां भी है ये कहता है स्मृति स्मृति उपोद उपद्रवाक है साथ स्मृति के साथ स्मृति भी है संन्यासम के विधान के लिए इसलिए भी पारिविराज्य स्त्री बलि जैसी इसलिए पारिविराज स्त्री बलवान है कर्म करते रहना चाहिए जीवन में इसके लिए स्मृति नहीं है क्योंकि संन्यास के लिए है स्मृति इसलिए भी स्मृति भी साथ है पारिविराज्य स्ति के साथ इसलिए भी बलवान है पारिविराज स्त्री र्वस्मृति सूचा विशेषण आश्रम विकल्प प्रसिद्ध समुच्चय सारी स्मृतियों में देखने पर यह सिद्ध होता है आश्रम का विकल्प भी है समुच्चय कैसे है ठीक है अतः अतए ब्रह्मचर्यवान प्रवृति इसलिए जो ब्रह्मचर्य वाला ही संन्यास ग्रहण करता है माने गृहस्थ आश्रम में जाने की आश्रम समुचय करने की आवश्यकता ही नहीं वही जो संन्यास ग्रहण करता है यदि वैराग्य है तो। माने समस्त समुच्चय में वो जो होगा वैराग्य हो न हो आपके आयु अगर तीन हिस्सा चली गई चतुर्थ हिस्सा शुरू हुआ तो आपको सन्यास आश्रम जाना ही है समुचय वैराग्य को वहां न होने पर भी अनिवार्य है आपको बाकी जो विकल्पों वाला पक्ष है इसमें वैराग्य चाहिए यदि ब्रह्मचर्य आश्रम से ही कोई संन्यास आश्रम जाना चाहिए तो वैराग्य हो तो जा सकता है यदि वैराग्य नहीं हो तो आगे जा करके भटकने की संभावना होती इनके लिए वैराग्य चाहिए जीवन जो तो समुचे वाला है उसको तो बैराग्य हो चाहे ना हो आपके आयु का पचहत्तर साल में गई तो जाना ही है सन्यास आपको कोई घर में रहने का अधिकार नहीं उस काल में किन्तु तो? विकल्पों वाला ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यास ग्रहण करना हो अथवा गृहस्थ आश्रम से ही सन्यास आश्रम करना हो तो वहां बैराग्य की आवश्यकता है ब्रह्मचर्य बाना प्रवर ऐसा आया ब्रह्मचर्य वाला जो व्यक्ति होगा हो, तो वह संन्यास ग्रहण करता है या और बुद्धवा कर्माण यम इच्छे तम आवश्यक कर्मों को देख जान करके जिस आश्रम में चाहे उस आश्रम में बैठे यम इच्छेद तम आवश्यक यह नहीं कि वहां क्रम करने की जरूरत नहीं है जिस आश्रम में संन्यास आश्रम बैठना चाहते कर्म छोड़ के बैठ जाए ये कहा यम इच्छेद सातगी टिप्पणे यम आश्रम हम, जिस आश्रम को चाहता हो उस आश्रम में बैठे कर्म को कर्म की गति फल स्वरूप विचार करके वही कार्रवाई करना कोई आवश्यकता नहीं जिस आश्रम में चाहे उस आश्रम बैठ जाए कर सकता ये कहा स्मृति में कहा ब्रह्मचारी गृहस्थो पान प्रस्थोत भिक्षुक ये छेद पर उत्तम वृत्तिमाश्रयत ऐसा विषय ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो चाहे पान प्रस्थो हो चाहे भिक्षुक वने परमश से अतिरिक्त क्वीच बहुदत हंश इनको लेना है भिक्षुक सभ्यता यहाँ पर ब्रह्मचारी गृहस्थ होगा चाहे ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी आश्रम में बैठा हो चाहे गृहस्थ आश्रम में हो चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो चाहे विक्षुप हो माने कुटीचक बहुत हंसा ये तीन से कोई एक हो यही इच्छे परमम स्थानम यदि वोक्ष चाहता है परम स्थान आत्मस्थान पर ब्रह्म स्वरूप होना चाहता है तो उत्तम वृत्तिमा आश्रय परमंश वृत्ति को माने परमश संस वृत्ति को आश्रित करेगा आठ में वो आठ में का भेक्षुका माने परमहंस अतिरिक्त है तीन सन्यासी पूर्व में होते हैं कुटीचर बहुधा का हंसा उनको लेना है क्योंकि तो तो उत्तम वृत्ति वाला हो जाएगा परमहंस ऐसा है तमाम वृत्ति माने परमहंसम इत्यथा जो परमहंस वृत्ति है उत्तम वृत्ति है तो उसका आश्रय ले कोई भी हो चाहे गृहस्थ हो हो पानप्रस्थ हो यदि परम स्थान चाहता है आत्मरूप स्थान परम स्थान चाहता है तो क्या करें उत्तम वृत्ति का आश्रक बने परम से संन्यास का ग्रहण करे ऐसा आया है स्मृति विकल्प प्रसिद्ध इसमें क्या दिया है का दिखाया क्रम करने की जरूरत नहीं जहां से हो वहीं से यदि परम स्थान की इच्छा है परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो परम पर से संन्यास ग्रहण करे विकल्प दिया उसको क्रम चलने की कोई आवश्यकता नहीं और क्रम दिखाया है कहा आदित्य विधिवत वेदांत पुत्रान उत्पाद्य धर्मतः इष्टाचा सचित यज्ञ मनोमोक्ष क्रम क्रम संस की बात है स्मृति सबसे पहले आदित्य विधिवत बिदि, वेदान विधिपूर्वक वेदों को पढ़ करके माने ब्रह्मचर्य आश्रम में बैठ करके वही वेद पढ़ेगा ये ब्रह्मचर्य आश्रम की चर्चा हो गई विधिवत वेदान आदित्य विधिपूर्वक गुरुकुल में रह करके जो गुरूकुल के नियम का पालन करके करते हुए विधिवत वेदों का अध्ययन करके सड़ंग वेद का अध्ययन करके पुत्रान उत्पाद्य धर्म धर्म पूर्वक पुत्रों का पैदा करना माने गृहस्थाश्रम है आश्रम में पुत्र पैदा होना है अच्छा इष्टवाचार शक्ति तो एक अपने शक्ति के अनुसार देवताओं की ईधन करके ये बाण प्रस्ताव से ठीक है मनो मोक्ष निवेश है उसके बाद मन को मोक्ष में माने सन्यास शास्त्र में ले जाए यह आश्रम, है आश्रम सम, एक समुच्चय दिखाया स्मृति इत्यादिशु समुच्चय से सिद्ध स्मृति में आश्रम का समुच्चय सिद्ध भी है पूर्व स्मृति विकल्प सिद्ध स्मृति यहां पर समुच्चय है आगे टीका <laughs> <गुर्णारी> एवं विविधता संन्यासम प्रसाद्य पूर्व प्रसादित विद्युत संन्यासे शंकाम अनुवदत इस प्रकार विविधता संन्यास है यह सिद्ध करके विविधता सन्यासम प्रसाद्य विविधिशा संन्यास है विविधिशा में क्या है दो प्रकार के अज्ञानी एक मुमुक्षु अज्ञानी एक बुमुक्षु अज्ञानी जो मुमुक्षु अज्ञानी विविधिशु है वो तो कुछ आत्मा तो तो नहीं हुआ है अरे तो अज्ञानी है तो उसको आत्म आत्मज्ञान के लिए कर्म छोड़ने का अधिकार है अब तक सिद्ध किया मैंने कर्म संन्यास का अधिकार है सिद्ध किया एवं विविधिशा संन्यासम प्रसाद इस प्रकार विविधिशा संन्यास को सिद्ध करके पूर्व साधित विद्वत संयासे शंका अनुवरे पूर्व में सिद्ध किया था जो विद्वत सन्यास उसमें कुछ शंका करना चाहता है पूर्वादी उसका अनुवाद करते हैं पूर्वादि की शंका का अनुवाद करते हैं तो विद्वत सन्यासी के लिए कुछ शंका उठाएगा यत् विदुषो अर्थ प्राप्त बुत्थानी अशास्त्रार्थत्व गृहे बा मने बा तिष तो नशेषति तद चौद पृष्ठ में एक शंका उठाई थी जो माने विद्वत सन्यासी होगा ज्ञान हो गया है जिसको उसके लिए विधि वाक्य तो है ही नहीं सन्यास के लिए विधि तो हाँ है ही अर्थ प्राप्त है कर्म छोड़ देगा अर्थ प्राप्त है विदुषो अर्थ प्राप्त वो विधि से प्राप्त तो नहीं है सन्यास उसका अवैध सन्यास होता है उसका वैध संन्यास तो विवदीशों का होता है तो अर्थ प्राप्त संन्यास जो उसका अर्थ प्राप्त है इसलिए व्यत्थान जो वित्थान माने सन्यास अर्थ प्राप्त है उसका अशास्त्रार्थत्व शास्त्र का अर्थ नहीं बना उसका सन्यास विधि नहीं है विधि नहीं है सन्यास ग्रहण करके कहना नहीं पड़ता जो ज्ञान हो गया आत्मज्ञान हो गया तो कर्म करने का अधिकार स्वतः खत्म हो गया उसका शरीर में अभिमान है ही उसका तो विविध का जो विद्वत विद्वत्त का अर्थ प्राप्त वित्थान है विधि नहीं है विधि वाक्य नहीं उसके लिए क्योंकि अशास्त्रार्थत्व शास्त्र का अर्थ नहीं बना हुआ उसका संन्यास शास्त्र का विधान नहीं होने से गृह बने बात तिर विशेष उसे जंगल में जाए जाए घर में जाए कोई विशेषता तो है नहीं कहीं भी जाए शास्त्र का विधान होता तो बिथाय शब्द आता जाना पड़ता जंगल में घर छोड़ना होता तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं घर छोड़ना वहीं बैठी जाएगी बड़ी मनाई रोटी खाने मिल जाएगी क्यों जंगल में जाना क्यों भटकना ये पूर्वादि ने शज्ञा उठाई ये कहा विदुषो अर्थ प्राप्त इति अशास्त्रार्थ उसका तो अर्थप्राप्त है शब्द से प्राप्त नहीं है विद्वत्त सन्यासी के लिए सन्यास तो संसास्त्र होने से गृह बने वाते होगा घर में रहे चाहे जंगल में रहे न विशेष कोई विशेषता न ऐसा जो पूर्वाजी ने कहा था तद अशत्य वो ठीक क्यों सिद्धांति कहते हैं व्युत्थान से भी अर्थ जो व्युत्थान होगा न्यास होगा वही अर्थ प्राप्त हो गया जंगल जा में जाना घर में रहना नहीं उसको क्यों घर का अभिमान है कि नहीं पह, पहले भी पूछा था मेरी पत्नी है पुत्र है यदि अभिमान है तो अभी संन्यास होने पर भी दिर्ग्रस्त ही होगा ऐसा था व्युत्थान ऐसे अर्थ प्राप्त न अन्यत्र अवस्थान सीएत्थान ही अर्थ प्राप्त है वहां पर संन्यास का अर्थ व्युत्थान है वही अर्थ से प्राप्त है इसलिए क्या होगा न अन्यत्र अवस्थानों से आप्यत्र गृह अवस्थान में न स उसको घर में रहना बनता नहीं तो घर में नहीं रहे क्यों घर में रहना माने अभिमान पूर्वक होगा मेरा घर करके अभिमान होगा भाई गृह मेरा तो अभिमान आई नहीं उसका तो उसको तो निकलना पड़ेगा वहां से अन्यत्र स्थान से काम प्रयुक्त तुम ही अलोचाम हमने पहले कहा था तेरे पृष्ठ में कहा था जो गृहस्थाश्रम में रहना जो होता है काम प्रयुक्त है काम ऐसा बोला यही इतना ही काम है ऐसे स्त्री देकर बोला था कहा तद अभाव मात्र व्युत्थान जो तो काम का अभाव है इच्छा का अभाव है अभिमान का अभाव है वही यहां पर है सन्यास ये व्युथान मन संन्यास पूर्वत्र गृह एवं अस्तु आसनम इतनी शंका पहले भी ये शंका की निराकरण किया है पूर्वाजी ने वो किया था विद्वत सन्यासी का अर्थ प्राप्त सन्यासी है उसके आसन घर में हो क्यों जाना इतना ही था अब यहां पर ये दूसरे भी ले लिया घर में रहे चाहे जंगल में रहे कोई आपत्ति एक ही बात है और भी विशेषता जोड़ता है कहा पहले तो इतना था कि गृह आश्रम अस्तु ऐसी शंका थी उसका निरस्त कर दिया अब यह तो यहाँ अभी शाम ग अस्तु आश्रम विधि नियम संजाम अनियम सं पुनर्ते कहा यहाँ क्या करना चाहते हैं गृह बनेवा अस्तु आश्रम विधि अनियम संज्ञा उसके लिए नियम ने यहाँ रहे वहां रहे ऐसी जो संख्या है इस संख्या को खंडन करके सा शंका पुनर्द पूर्व में जो खंडित संख्या थी उसको दोबारा लाए और दूसरी बात यहां और भी कुछ बोलना चाहते हैं यथेष्ट श्रेष्ठता अधिकांश परिवर्तन से दृष्टि मानी उसके लिए कोई संन्यास का विधान तो है ही नहीं नियम का पालन की आवश्यकता कुछ है नहीं विधिवाद की है नहीं उसके लिए वो तो श्रुति को भी उत्पन्न करने वाला जो परमात्मा उसके स्वरूप बन चुका है वो इसलिए उसके लिए श्रुति काम नहीं कर सकती है भक्शा भक्श आदि में निवास आदि में कोई उसके लिए कोई नियम नहीं होगा यथेष्ट श्रेष्टाचारी हो जाएगा ज्ञान और न मन रोग लग जाएगा शंका की है ये भी यथेष्ट चेष्टा अधिकांश अधिक एक शंका और परिहार करना यहां पूर्व की अपेक्षा यथेस्थ चेष्टा जब चाहे खाए जब चाहे सोए जब चाहे उठे ऐसा हो जाए जहां चाहे बैठ जाए तो यथे चाहिए जैसा चाहे वैसा करे इसका भी खंडन करना या अधिक अगे भी है इसका भी खंडन करना है यद्यपि अर्थ प्राप्त पुनर्वचना विद्वद्युत्थान होता, यद्यपि पूर्व में एक पंक्ति आई थी सत्र पृष्ठ में एक पंक्ति यद्यप अर्थ प्राप्त पुनर्वचना विदिवा व्युत्था ऐसा शब्द दिया था उसको जान गर्गे व्युत्थान ऐसा शब्द था अर्थप्रप्त होने पर भी परचना विदिव व्युत्थ शब्दाया था जान करके गर्गे परोक्ष ज्ञान गर्गे संयास पुनर्वचना विद्वद्युत्थाना जो ज्ञानी है विवेकी है उसका सन्यास का भी शास्त्रार्थत्व उत्तम है वो उसके लिए शास्त्रार्थ ही बताया था तथापि अशास्त्रार्थत्व उत्तम अंगीकृत्या कूर्वाजी का विद्वत सन्यासी का जो सन्यास है शास्त्रार्थ शास्त्र का अर्थ नहीं कहा उसको अंग स्वीकार करके भी कहना चाहते हैं तद असत्य कहा नहीं यदि व्युत्थानवतारथस्यम अभी अर्थ प्राप्तम सत सियादेव अनियमो न तो ये तो करते हैं जैसे व्युत्थान अर्थ प्राप्त है विद्वत संन्यासी के लिए संस अर्थ प्राप्त है उस प्राप्त ग्राहस्थ भी गारहस्थ्य धर्म भी अर्थ प्राप्त होता अर्थ से प्राप्त होता तब तो, तो ये अनियम हो जाता किंतु ऐसा तो नहीं गारह से अर्थ प्राप्त नहीं है विधि प्राप्त था उसको वो ये कहना चाहते व्युत्थान से अर्थ प्राप्त व्युत्थान ही अर्थ प्राप्त है गार से अर्थ प्राप्त नहीं है उस विधेयक का इसलिए न अत्रों से आप उसको गृहस्थाश्रम में रहना बनेगा नहीं अन्यत्र गारस्थे अत में रहना संभव नहीं उसको अर्थ प्राप्त नहीं होगा है ननु ननु अत्र अन्यत्र हो शाह अवस्थानवत व्युत्थाना काम प्रयुक्त अनुष्ठवाद्का महाराज जैसे अन्यत्र अवस्थान आपने कहा अनुष्ठित कामादि प्रयुक्त है उसी प्रकार यह भी तो व्यत्थान भी तो कामादि प्रयुक्त होगा वित्थान की तो इच्छा ही होगी ना यथापान भाई काम बोला है यह भी तो एक इच्छा ही है नानू अन्यत्र अवस्थान अब जैसे गृहस्थाश्रम में बहना माना कामादि प्रयुक्त होने से क्या होगा उसी प्रकार व्युत्थान से अभी कामादि प्रयुक्तम अनुष्ठेयार वो भी तो अनुष्ठेय है आश्रम के धर्म अनुष्ठेय होते हैं इसलिए कामादि प्रयुक्त होता है इसी प्रकार उसके लिए जीवन में जो ये भी तो का व्युत्थान भी तो कामादि प्रयुक्त है ये अनुष्ठेय है वो अनुच्छेय होने से काम आदि प्रयुक्त हो रहा है ऐसी संकार अनुष्ठेय द्व अनुष्ठेय द्वाद कहा अनुष्ठेय होने से कहा नौ एक की टिप्पणी यद्यपि कुरुते जंतु तत्त कामश चेषितम अकाश क्रिया काचित दृश्य देने परिचित स्मृति में कहता जो कुछ भी व्यक्ति करता है इच्छा के वसीभूत होकर ही करता है यद्य कुरुते जंतु जंतु एजीव जो जो भी करता है तत्त कामश चेषितम वो तो कामना की बसीभूत इच्छा के बसीभूत होकर ही करता है अकाश्य क्रिया काचित दृश्य देनेचित जो अका व्यक्ति होगा जिसकाम होगा कोई इच्छा नहीं जिसकी किसी में इच्छा न हो वो उसके किसी प्रकार की क्रिया नहीं देखे दिखाई पड़ती है कर्म नहीं दिखाई देता उसका इसलिए उसके भी तो पर, इसके स्मृत इस में तो व्युत्थान की इच्छा है ना तो वो भी काम प्रवृत्त ही होगा ये गुरुवादी ने कहा था उसके शंका तदा भाव इत्यादि कहा था तदा भाव मात्र व्युत्थान तो गृहस्थाश्रम का अभिमान है उसको परित्याग करना मात्र का यह व्युत्थान है वह इच्छा नहीं है जो अभिमान था उसको त्यागना लेना ये व्युत्थान है संन्यास है गृहस्थाश्रम के जो अभिमान था उसको परित्याग करना है अभाव मात्र है ये बता दिया उत्तर दिया अच्छा। <laughs> कामारी अभाव मात्र इति उत्तर पहले ही कहा था तो व्युत्थान कोई अनुष्ठेय नहीं है अभाव कोई अनुष्ठेय पदार्थ नहीं है वो तो, तो कामारी जो कामनाएं थी उसके परित्याग करना ये व्युत्थान है लोकेश पित्तेषण पुत्रेश यही परित्याग करना ये है ना तो उसके लिए कोई इच्छा नहीं वो तो अभाव रूप है वो ये कहा अभाव मात्र उत्तर प्रदेश पहले कहा था इस बात को बता दिया था तेरह पृष्ठ इसमें चौदह पृष्ठ में बता दिया था अच्छा तस् न अनुष्ठयत्व तो इसलिए जो व्युत्थान अनुष्ठेय पदार्थ नहीं है अभाव मानी जो जो काम कर रहे थे चुपचाप हो जाने यही है काम उसका जो जो कर रहा था उसमें चुप हो जाना ये आवाज तो ही होता है क्रिया चल रही थी रूप का उसमें कोई कुछ नहीं तो अनुश्चे नहीं वो अनुश्चेय तो कर्तव्य होगा या कर्तव्य कुछ नहीं जो कर रहा था उसमें रुक जाना है ये होता है आगे ठीक है एवं अनियम संकाम निरस्य वो जो विद्वत सन्यासी के लिए अनियम शंका घर में रहे क्या जंगल में रहे क्या फर्क पड़ता है उसको क्योंकि शास्त्र विहित होता तो उसको जंगल में जाना था व्युत्थान शास्त्र भी तो है ही नहीं उसका और अर्थ प्राप्त है कि जो अनियम शंका ने निराकरण कर दिया एवं अनियम संकाम निरस्य इसका खंडन करके व्युत्थान अनियम संकाम निरस्य व्युत्थान माने जो सन्यास है विद्वत्त संयासी का संन्यास तो अनियम शंका घर में रहे क्या जंगल में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता तो घर में रहे अच्छा है ऐसा जो शंका थी उसका खंडन किया करके असाधार्थ यथे चेष्ट चेथा, चेष्ट आसंख्य चेष्ट आशंख्य आशंक निराकरण होगी चेष्ट आशंख्य ऐसा होना चाहिए असाधार्थ यदि है माने विधान नहीं है विद्वत्त संन्यास का यदि विधान नहीं है स्थिति में क्या होगा यथे चेष्टा जो चाहे जो वर्गी जैसा चाहे जैसा करे जब चाहे सो जाए जब चाहे उठ जाए ये नहीं कि रात्रि के दूसरे प्रहव में सोना चाहिए तृतीय प्रहर में उठना चाहिए कोई नियम नहीं कुछ भी नहीं जब चाहे सो जाए जब चाहे उठ जाए जब जो जो चाहे खा जाए हम तो ज्ञानी हैं, हमको तो क्या फर्क पड़ता है ऐसा हो जाएगा वो बिगड़ जाएगा ये शंका है तो इसका खंडन करते हैं यथा काम है तो, जो यथाचारी होगा यथा, हो यथा यथेष्ट चेष्टा जो होगी उसकी वो तो विदुषो अत्यंत अप्राप्त ज्ञानी को प्राप्त ही नहीं है क्यों कोई भी कार्य होगा संस्कार के बल पर होगा अभी जो विद्वत संन्यास उसका हुआ है विवेक उसको हुआ आत्मानात्म विवेक हुआ उसके पूर्व स्थिति उसकी सुलझी हुई स्थिति थी उसके, उसके इंद्रिय दमन अंतकर्म का समन इंद्रिय का दमन कितना रहा होगा जिस कारण से अंतकर्ण शुद्धि के बल पर यह हुआ है उसके भक्षाभक्ष में विचार आचरण का विचार शारी विचार जैसा शास्त्र विहित था इसी कारण से आत्मज्ञान हुआ के पूर्व में सुलझा हुआ जीवन वही संस्कार उसके पास है गलत संस्कार है ने क्या यथे आचरण करेगा संस्कार के पश्चिभूत होकर के व्यक्ति आचरण करता है संस्कार है संस्कार उसके, तो, तो उसके पास है शुद्ध संस्कार है वही संस्कार है आज भी वही करेगा पहले मंदिर जाता था आज भी वह संस्कार उसको वही काम कराएगा विक्षाटन पहले करता था आज भी वही करेगा संस्कार ले जाएगा उसको गलत काम नहीं कर सकते यथेष्ट चेष्टा होना बहुत दूर की बात है वही नहीं सकता ही बोलते हैं यथा यथाकामित्व तो विदुषो अत्यंत यथा अप्राप्त हम यथाकामित यथेष्टचारी यथा जो हो चारित्व तो जो होगा ज्ञानी कुमार विद्वत सन्यासी वो अत्यंत अप्राप्त है प्राप्त होना संभव ही नहीं है क्योंकि तो पूर्वावस्था उसकी सुली हुई अवस्था है वही संस्कार उसके पास है अत्यंत मूढ़ विषयत्व नो यथेष्टाचारित्व जो होता अत्यंत मूर्ख अविवेकी होगा उसका विषय होता है समाज में जो ज्ञानी भी नहीं है सामाजिक समाज भी यथे से चर्चा जारी नहीं होते अत्यंत मूल व्यक्ति में यह, ऐसे यथे दारिता होती है ऐसे ज्ञानी में कहां से हो रहा है तथा शास्त्र चोधित तथा ही उसी को दिखाते हैं शास्त्र चोधितम तो अपनी कर्म आत्मविदो अप्राप्त गुरु भारत अवगम्य दे। देखो शास्त्र के द्वारा जो विहित कर्म है स्वाध्याय अत्यतव्य अग्नोत्र गुहयात आदि जो भी शास्त्र विहित कर्म है शास्त्र विहित जो शोधितम अभि कर्म शास्त्र विहित जो कर्म है वो भी आत्मव्यता के लिए क्या होता अप्राप्त गुरु भारत या अवगम्य उसको प्राप्ति नहीं होता क्यों अत्यंत उसके लिए कठिन लगता है वो कर्म करना भी बोझ समझता है उसको भी शास्त्र विहित कर्म करना भी उसके लिए कठिन लगता है बोझ होता है किमुत अत्यंत अविवेक निमित्तम यथाकामितुम फिर अत्यंत अविवेक निमित्त होने वाले यथेचार कैसे करेगा वो शास्त्र विहित कार्यों को भी नहीं कर पा रहा वो ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ है तो यथेचारिता कहां करेगा वो नहीं कर सकता नहीं उन्माद तीव्र दृष्टि उपलब्धम वस्तु तद अवगमेती तथा उन्माद तीव्र दृष्टि तत्वादेव तस् जैसे देखो क्रांति काल में जो वस्तु देखी गई उन्माद और जो तिमिर दृष्टि वाला आंख में तिमिर रोग लग लगे तो दो दो दिखाई पड़ता है दुई चंद्र दिखाई पड़ता है एक एक है चंद्र और दो दिखाई तिमिर रोग होता है आंख का रोग उन्माद मानी भ्रांति काल में जैसे सर प्रसम रहा था अथवा तिमिर रोग लगने पर दो चंद्र दिखा है नहीं उन्माद तिमिर दृष्टि उपलब्ध वस्तु उन्माद दृष्टि और तिमिर दृष्टि के द्वारा उपलब्ध जो वस्तु है दो चंद्र दिखाई पड़ा अथवा रज्जु को सर्प माना हुआ है उन्माद काल में उसको तद भी उन्माद चला गया होश में आ गया अथवा तिमिर रोग निकल गया वो वस्तु वैसे दिखेगा ऐसा नहीं होता क्यों ये जग चुका है कि जो ज्ञानी जगा हुआ है अज्ञान दशा में नहीं है उन्... नहीं उन्माद तिमिर दृष्टि उपलब्धम वस्तु क्यों तो, मान यथे के लिए दृष्टांत दे रहे हैं जो तो उन्माद आलसी जो होता है ध्यान से नहीं जान देखता है उसके लिए जो वस्तु दिखाई पड़ता जैसे रज्जु में सर्पासना अस्मिर दृष्टि एक चंद्रमा को दो चंद्रमा दिखना रोग के कारण ऐसे जो वस्तु होगा तथा रोग चला गया भ्रांति चली गई इधर उस काल में भी तथय नश्या उसी प्रकार नहीं दिखाई पड़ता दिखाया पहले सर्व दिखता था उन्माद काल में अब रजु दिखाई पड़ेगी पहले दुई चंद्रमा दिखता था तिमिर रोग काल में तिमिर रोग में एक ही चंद्रमा दिखाई पड़ेगा वैसा नहीं दिखता क्यों ये ज्ञान अवस्था है वो भी ज्ञान अवस्था में अभी तो इस से चाहता कर नहीं सकता ये क्यों उन्माद तिविर दृष्टि निमित्त तत्वादेव तस् जो दो वस्तु देखना था अथवा भ्रांति दूसरे अन्य वस्तु को अन्य देखना कैसे था उन्माद कारण या तिव्र रोग के कारण था अभी रोग नहीं है उन्माद भी नहीं है तो जो वस्तु जैसा है वैसे देखेगा उसको तस्मात आत्म व्युत्थान व्यतिरेक न यथा इसलिए आत्मव्यता का जो विद्युत संन्यासी होगा आत्मज्ञानी होगा उसका व्युत्थान व्यतिरेकणा संन्यास को छोड़कर के अतिरिक्त कुछ नहीं है कामित तो नहीं हो सकता यथे शिष्टाचारी नहीं हो सकता है वो तो मूढ़ अवस्था की बात थी अब ये सुलझा हुआ अवस्था ज्ञान अवस्था में है यथाकामित तो संभव है न तो अन्य कर्तव्य और अन्य कर्तव्य कुछ साहिंग उसके लिए इत सिम यही हुआ ये हाँ। कहा चेष्टा मात्र एवं कामादि प्रयुक्तम कोई भी चेष्टा हो इच्छा के बिना चेष्टा नहीं होती यद्यपि कुलदेव जंतु तथा काम से चेष्टि का कहा हुआ का, है कोई भी हो आपके जो व्यापार इंद्रिय व्यापार हो मनो बुद्धि व्यापार हो, हो जो विषय शारीरिक व्यापार हो चेष्टा मान व्यापार चेष्टा का अर्थ होता है हिता हिताहित पर, प्राप्ति परिहार इच्छा चेष्टा नहीं आई बने ऐसा कहा है हित और अहित दो प्रकार की वस्तु होती अनिष्ट दो वस्तु होते हैं हिताहित प्राप्ति और परिहार हमारी हित वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है और अहित वस्तु की परिहार की इच्छा इसी कारण चेष्टा है व्यापार शरीर का व्यापार मन का व्यापार इंद्रियों का व्यापार चेष्टा यही होता है हिताहित प्राप्ति परिहार तो चेष्टा बोलते तो चेष्टा यही कहा चेष्टा मात्र में काम आदि प्रवृत्तन जो चेष्टा है चाहे शारीरिक चेष्टा हो व्यापार हो चाहे मानसिक व्यापार हो चाहे बौद्धिक व्यापार हो चाहे ऐंद्रिक व्यापार हो यही चेष्टा होती है चेष्टा मात्र में काम आदि प्रेरित काम आदि होता है, है। चेष्टा ही है इच्छा से प्रेरित होना चेष्टा है दो तीन की टिप्पणी चेष्टा मात्रम मानी विहितम कर रहे कामादि जो विहित करवा इच्छा के मसीबूत तो होकर कर रहा है शास्त्र भी करना कामादि इत्यादि यहां चेष्टा संग्रह संस्कार संग्रह काम से के चेष्टा के संस्कार भी लेना वेद कर्म लेना चेष्टा लेना उसका संस्कार लेना इत्यादि लेना कहा कामा, काम अवान्तर भेद कर अर्थों का आदि शब्द अथवा यह लेना एक काम कहा और आदि से और भी काम आदि इच्छा अनेक प्रकार की इच्छा है काम जो अवान्तर भेद ग्रहण के लिए आदि शब्द दिया ये कहा ठीक है निश्चित चेष्टा तू शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य शून्य अत्यंत मूढ़ विषय है तो निषि चेष्टा होती है शास्त्र के द्वारा जो निषिद्ध किया उसकी जो करने की इच्छा होती है चेष्टा व्यापार होता है वो तो कैसा है शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य अत्यंत मूढ़ विषय जिसमें शास्त्रार्थ ज्ञान बिल्कुल नहीं है शून्य है शास्त्र का संस्कार कुछ भी नहीं है अत्यंत मूढ़ का विषय करता अत्यंत अभिवेकी का विषय करते हैं करता ये जो निषिद्ध चेष्टा ज्ञानी कैसे करेगा वो तो, तो, तो शास्त्र पढ़ करके पढ़ करके सारे शास्त्र को छोड़कर ऊपर पहुंचा हुआ है निश्चित आचरण कर सकता तब वह मुझे विदुश्व नास्ती कहा देखो ये दोनों के दोनों ज्ञानी में नहीं है क्या दोनों नहीं है शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य भी नहीं है अत्यंत मूर, अत्यंत मूर्ख भी नहीं हो अत्यंत मूर्ख भी नहीं है शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य शास्त्रार्थ ज्ञान है उसमें और विवेकी है ये दोनों नहीं है तो कैसे निश्चित चेष्टा करेगा निश्चित चेष्टा वही करता है तो शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य हो अत्यंत मूर्ख हो कभी निश्चित चेष्टा करेगा ज्ञानी में दोनों नहीं है शास्त्रार्थ शून्य भी नहीं शास्त्रार्थ सब पढ़ा है उसने अत्यंत मूढ़ भी नहीं वो वो तो अत्यंत सुलझा हुआ व्यक्ति है इसलिए निश्चित चेष्टा करना संभव नहीं कहा तद उभयम अभी तद चार किसी ने कहा तद उभयम कामादि शास्त्रार्थ ज्ञान शून्यवात्मक अत्यंत मौध्यम चाह तद्वयम कहा शास्त्रार्थ ज्ञान शून्यवात्मक कामादि और अत्यंत मौध्य दोनों विवेक नहीं है इसलिए चेष्टा हो नहीं सकती उसका तब उभयनाशी तो चेष्टा मात्र में अप्रस्त कोई भी चेष्टा उसे प्राप्त ही नहीं है और विशिद्ध चेष्टा भी दूराप्रास्यंत जब कोई भी चेष्टा कर नहीं रहा हो वैदिक चेष्टा भी नहीं कर रहा है यज्ञादि भी नहीं कर रहा अग्निहोत्रादि कर्म भी नहीं कर रहा शास्त्र भी चेष्टा भी नहीं है तो फिर विशिद्ध चेष्टा दूर से हटे कहां करेगा चेष्टा मात्रा में अप्रशतम कोई भी चेष्टा उसके है ही नहीं व्यापार नहीं हो गया है शास्त्रीय व्यापार भी नहीं है तो अशास्त्रीय व्यापार कैसे करेगा चेष्टा मात्र अप्रशतम अप्राप्त है निश्चित चेष्टा तो दुरा प्राप्त निश्चिद चेष्टा होने का तो संभव नहीं है पांच और छह कित पांच में कहा कामादि अभिप्रयुक्तत्वा क्यों शास्त्र भी चेष्टा भी उसको नहीं क्यों यद्य कृत्यय जंतु तत्त काम से चेष्ट शास्त्र भी कर्म भी करता है इच्छा से प्रेरित होकर करता इच्छा का बष्भूत होकर ही कर रहा है क्यों तो उसमें कामादि नहीं है कामादि अभा प्रयुक्त प्रयुक्त चेष्टा आगे कामिप प्रयुक्त निषिद्ध चेष्टा मौग्या भाव उफल आमादि प्रयुक्त का कल्या चेष्टा मात्र नहीं घोषित और मौग्य का अभाव प्रफल बता निषिध आचरण नहीं करता ये बता एक बिवृति इसी की व्याख्या करते तथा करके कहा तथा शास्त्र चोदित कर्म आत्मविद प्राप्त अप्राप्त गुरुभारतया अवगम्यते माने शास्त्र भीत कर्म अभी उस आत्मज्ञानी के लिए अप्राप्त है वो समझता है वो किंतु किमू तो अत्यंत अविवेक निमित्तम यथा कामित जो अत्यंत मूढ़तापूर्वक होने वाली यथशिषता कैसे करेगा ये कहा तथा जो आया तथाका था तथा ही इस अर्थ तथा समझना या दृष्टांत के लिए है तथाका था तथा ही समझना दृष्टांत के लिए कहा गुरु भारतया माने अधिक क्लेशतया विहित कर्म को भी अधिक कष्ट समझता है सरता नहीं है गुरु भारतया अधिक क्लेशया ये तो अवगम्य थे शास्त्रविहित कर्म भी ऐसा जाना जाता है उसके लिए अतो अप्राप्त मित्र इसलिए प्राप्त नहीं उसके लिए अविवेकादि निमित्ता अवगमे नैमित्त का अवगम इत दृष्टान्त वहा अवेक जो निमित्त है यथे चेष्टा के लिए तो वह हट जाने पर नैमित्तिक जो यथेष चेष्टा छोटे हट जाना ष्टा का निमित्त है अविवेक अभिवेक जो निमित्त है निमित्त निमित्ता पाए निमित्त हट जाने पर नैवित कार्य स्वतः हट जाता है अविवेका अविवेका है उसके लिए मूलता और अविवेकता ये निमित्त है यथे चेष्टा के लिए वो हट जाने पर नैवित का अवगम यथे चेष्टा भी हट जाएगा कहा न कहा नहीं उन्माद तिमे दृष्टि उपलब्ध वस्तु जो उन्माद उन्माद अवस्था में प्राप्त वस्तु तो तिमिर रोग अवस्था में देखा गया वस्तु तद अवगमे भी उन्माद हट गया और तिमिर रोग हट गया उस काल में वो वस्तु ऐसे करे देखे ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता उन्माद तिमिर दृष्टि तत्वाद उसकालीन जो वस्तु थी उन्माद कालीन वस्तु उन्माद और तिमिर रोग दृष्टि के कारण से अब वो हट गए तो वो वस्तु भी नहीं हुआ ऐसे यहां भी अज्ञान और काम पूर्वक ये था काम आदि पूर्वक अज्ञान आदि पूर्वक यथे श्रेष्ठा थी दोनों नहीं रहे यथेष्टा भी नहीं है टीका में कहते हैं उन्माद दृष्टि उपलब्ध हम गंधर्व नगर आदि उन्माद दृष्टि से देखो बादल को एक तो नगर समझता है बादल बादल आया आकाश में इधर उधर हो गया तो उसको नगर समझता है उसको गंधर्व नगर बोलते हैं कभी हाथी जैसा लगता है कुछ लगता है उसे आकृति बन जाती है ऐसा तो ये उन्माद के कारण है वास्तव में वहां पर वो नगर नहीं है अतस्मिन तदबुद्धि है वो है बादल है रज्जू में सर्प देखना जैसा हो रहा है उसको तो नगर नहीं है नगर में नगर दृष्टि हो गई है कोई उन्माद है ध्यान से नहीं देखा उसने ध्यान से देखता तो उसको बादल दिखाई पड़ता ध्यान से देखता तो सर... रज्जु दिखाई पड़ती ऊपर पर देखा सर्प बोल के कर गया ऐसा होता है उन्माद है वो क्रांतिकारीन वस्तु जितने उन्माद कारण होता है ध्यान से काम नहीं करता विवेक नहीं है वो अविवेक पूर्वक बोल दिया उसको यही होता उन्मार, अभिवेक। उन्मार है उन्माद अविवेक उन्मादृष्टि उपलब्धम गंदर नगर आदि उन्माद दृष्टि के द्वारा उपलब्ध वस्तु नगर आदि होते हैं तिमर दृष्टि उपलब्धम द्विचंद्रादी हाँ। जब तिमिर रोग लग जाए आठ में एक वस्तु दो दिखने लग जाता उसको ऐसा होता है तिमिर रोग ऐसा होता है चंद्रमा दो दिखा चंद्रमा एक ही है तो रोग, रोग है नेत्र रोग लग जाने पर चंद्र होता है तो वो भी तो रोग के कारण है रोग घटने पर वो बस तो एक ही, ही तो। दिखेगा कर्तव्य अच्छा। अन्य कोई वैदिक कर्म उसके लिए है ही नहीं कुछ भी कर नहीं सकता विवेक छोड़ दिया आगे ठीक है विद्या अविद्याया सह नु विद्य अद्याश्रवण्द विदुषो तन्मूल कामिक सदी तन्नत्ता यथे श्रेष्ठा सैदे महाराज भी तो उपनिषद का अष्ट मंत्र पढ़ाई होगा आपने दसम मंत्र है एदश मंत्र विद्या अवद्या भव अवया मृतम तुर्थ विद्य मृतमस्मतिदश मंत्र ईशावासी तो कहते हैं विद्याशह विद्यांश अविद्यांश स्त वेदो भयंशह दोनों को एक साथ अनुष्ठान करता ज्ञान और अज्ञान दोनों अज्ञान माने वहां कर्म है और ज्ञान तो ज्ञान हो ही गया दोनों को एक साथ अनुष्ठान करता उसमें क्या करेगा तो अज्ञान माने कर्म से मृत्यु को पार करेगा और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त करेगा ऐसा अर्थ है उसका तो विवेकी को भी तो कर्म करना ही पड़ेगा ना इस मंत्र को देखते हुए यह पूर्वाजी की क्षमता यद तो पूर्वादि ने जो कहा था छह पृष्ठ में बोला था ष्ठ पृष्ठ में ये शंका उठाई थी उस उस शंका को उठा करके खंड कर जा रहे यू विद्यांश अविद्यांश यदि न तद्यावत विद्या सह अविद्या अविद्या वर्तते ये, ये मंत्र का अर्थ ऐसा नहीं होगा ज्ञान के साथ वहां पर कर्म भी होता है यह अर्थ नहीं उसका साथ साथ अनुष्ठान होता है यह अर्थ नहीं उस मंत्र का ये सिद्धांत कहते हैं न तत्र मैंने उस मंत्र में जो हाँ विद्यांश अविद्यांश इस भयम सह इस मंत्र में विद्या बतो जो ज्ञानी होगा ज्ञानवान होगा उसका विद्या सह अविद्या बर्तदे मानी ज्ञानी के साथ में विद्या के साथ में अज्ञान भी रहता माने कर्म भी रहता अज्ञान माना अज्ञान घर्म यह अर्थ नहीं उसका दोनों करेगा यह अर्थ नहीं होता माना सह का अर्थ है क्रम बारे में हो यह बोलना पूर्वादि सहस करना चाहता है पूर्व कहता कदा कष्ट फिर क्या अर्थ है वह विद्याम विद्यांश से स्पष्ट है यह तद वेद साथ साथ सा, सा, अनुष्ठान करता है दोनों तो का ऐसा आया है सह सा, शब्द सा, है फिर क्या अर्थ होता है तो कहा सिद्धांत कहते हैं एकस्मिन पुरुषे एकदा एवं न सह संबंध एक ही व्यक्ति में एक ही काल में संबंधित नहीं होते दोनों विद्या और अविद्या कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ नहीं होते नहीं बताए एक ही पुरुष एक ही पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय है ऐसा समझता है पूर्वापर भाव से पहले अविद्या बाद में विद्या पहले कर्म बाद में ज्ञान ऐसा अर्थ उसका क्रम समुच्चय है समुच्चये कहना चाहते हैं यह सिद्धांतकार है एकस्म पुरुष है एक ही व्यक्ति में एकता एवं एक ही काल में ये दोनों के दोनों न सबंध ही जाता हम साथ संबंध नहीं करना इसका साथ साथ संबंध नहीं होता दोनों का विद्या और अविज्ञा का यथा सुक्ति का आयाम रजत सुक्ति का ज्ञान है दो ज्ञान रूप सुक्ति का में एक काल में नहीं होगा सुक्ति का पड़ी है सुक्ति का टुकड़ा पड़ा है पहले तो रजत ज्ञान ही होगा बाद में सुक्ति ज्ञान ही होगा ना कि दोनों एक काल में दोनों ज्ञान ये सुक्ति भी है रजत भी ऐसा दोनों ज्ञान नहीं होता पूर्व काल में रजत ज्ञान पक्का है और उत्तर काल में बात करके रजत ज्ञान पक्का है एक ही ज्ञान होता है मान क्रम है वहां दोनों ज्ञान होता है एक ही व्यक्ति को होता भिन्न काल में होता है पहले सु रजत होता है बाद में ज्ञान होता है काल भिन्न हो जाता है व्यक्ति ये की है वैसे यहां भी काल भेद से होगा विद्या और अविद्या बने अविद्या जनित कर्म निष्काम कर्म करेगा वैदिक कर्म करता रहेगा तो वैदिक कर्म करने से क्या होगा स्वाभाविक कर्म नहीं यही स्वाभाविक कर्म मृत्यु हो स्वाभाविक कर्म नहीं हो पाएगा आप दिन भर शास्त्र विहित अनुष्ठान करते रहेंगे वैदिक कर्म करते रहे तो आपको किसी के गाली देने का समय भी नहीं मिलेगा समय तो वही है आपके पास किसी को जाके चाकू घोपने का समय भी नहीं है आपके पास गलत काम करने का समय नहीं मिलेगा जो गलत कर्मों को मृत्यु कहा है वहां मृत्यु के द्वारा माने शास्त्र विहित कर्म के द्वारा मृत्यु को पार करके मृत्यु माने स्वाभाविक कर्म नहीं समय नहीं मिलेगा समय तो होता है स्वाभाविक कर्म मृत्यु कहा हो और विद्य या अमृतम फिर ज्ञान के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति करता है किंतु यहाँ ज्ञानी है तब भी फर्क नहीं पड़ेगा ज्ञान का से ज्ञानी समझे वहाँ उपासना है कर्म रूप ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता है वहाँ उपासना है कहा था किंतु यहाँ ज्ञान लेने पर भी फर्क नहीं पड़ेगा ये कहना चाहते तो तो पूर्वादी ने जो कहा था छह पृष्ठ में एक शंका उठाई थी जो ज्ञानी को कर्म करना पड़ता है ईशावासनिषद को देखते हुए विद्यांश अविद्यांश स्तविद भयंसा अविद्या मृत्यु तृत्व विद्या मृत्यु ऐसा कहा था, था। पूर्वाजी ने इस मंत्र लाके उठाया था छठे पृष्ठ में यह शंका उठाई थी उसका कहते हैं उसका खंडन कर रहे हैं सीधा ना तत्र विद्या विद्या सा अविद्या वर्त थे यह अर्थ नहीं है मैंने ज्ञानी को विद्यावान जो होगा ज्ञानी उसका विद्या के साथ में अविद्या हो माना अविद्या का अर्थ कर्म साथ होता है नहीं फिर पूर्व से लेकर कस तरीके अर्थ है फिर वो उसका विशावा मंत्र क्या अर्थ है तो कहा पुरुष एकदा न संब याद है एक ही पुरुष में एक ही काल में दोनों का संबंध नहीं हो सकता यह अर्थ है भिन्न काल में संबंध है क्रम समुच्चय है समुच्चय नहीं है, है यह आता है यथा सुक्ति काम रजतिका ज्ञाने एक जैसे ये विद्र की दृष्टि जैसे एक ही काल में दोनों ज्ञान नहीं होता शुक्ति के टुकड़े में रजत ज्ञान भी शुक्ति ज्ञान भी एक काल में नहीं होता भिन्न काल में होता है पहले शुक्ति रजत गया बाद में शुक्ति ज्ञान ऐसा होता है ये दृष्टान लिख दिया और कठोर परिषद ने देखा है ये दोनों का सह सहसमुच्चय होना संभव नहीं है कठोर परिषद कहा है दूरम एक विपरीत विसूचि अविद्याच विद्या ज्ञाता इति ही काठक है में कहा है इनके मार्ग बिल्कुल विपरीत मार्ग है देहाभिमान पूर्वक एक होता है कर्म और देहाभिमान को बात करके होने वाला ज्ञान है विपरीत मार्ग है गंगोत्री जाना और ऋषि जाना जैसा है कभी मिलने वाले ने साथ में मिलने वाले नहीं है विपरीत मार्ग है ये देहाभिमान को लेकर के चल है पूर्व जाने वाला यात्री और पश्चिम जाने वाले यात्री की तरह है मिलना संभव ही नहीं दोनों ऐसा समुच संभव ही नहीं है दूर ये विद्या और अविद्या दोनों ये दोनों विपरीत विपरीत विशूचि भिन्न भिन्न गति वाले हैं एक तरफ चलने वाले नहीं है एक कर्म करके स्वर्गादी संसार देने वाला है और एक मोक्ष देने वाला है भिन्न भिन्न गति वाले हैं दोनों अविद्या एक को अविद्या शब्द से जाना गया एक विद्या शब्द से जाना गया ऐसा काठक परिषद तो कहा है तस्मात न विद्यायाम सत्याम अविद्या समूह अस्थित इसलिए ज्ञान होने पर अज्ञान माने अज्ञान जनित कर्म होना संभव नहीं है ईशावास परिषद अर्थ यही करना होगा पूर्व काल में कर्म उत्तर काल में ज्ञान ये अर्थ करना होगा एक ही पुरुष करेगा काल कालभेद से होगा पूर्व कर्म होगा बाद में ज्ञान होगा जिस काम कर्म के द्वारा ज्ञान हो जाता है ऐसा अर्थ करना ना कि एक साथ दोनों को अनुष्ठान करना संभव नहीं है और दूसरी बात चैत्रो का तपसा ब्रह्म विज्ञासव कहा तप माने हृदय अविद्या का कार्य कर्म तप करना माने गुरु से आदि करना है इंद्रिया दमन आदि करना है कर्म है वो गुरु गुरुकुल में होगा वो कर्म तपसा प्रम्भ से बोला हुआ इत्यादि तप आदि विद्या उत्पत्ति साधन तप आदि जो है ज्ञान उत्पत्ति के साधन बताया तप आदि वो कर्म है वो अविद्या शब्द से लिया जाता है यहाँ वहां तप शब्द से बोला वही चीज है गुरु उपासनादि च उपासना च ये लोग तप आदि विद्युत उपत्ति के साधन जो गुरु उपासना आदि आए गुरु शिष्य से आदि है वो कर्म ही तो है वो कर्म तो पूर्व अवस्था में कर्म है आज ज्ञान होगा उसको एक कर्म अविद्या कर्म अविद्या अविद्यात्मक तो अविद्यासना तो तो कर्म अविद्या स्वरूप ही है अज्ञानकालीन है इसलिए उसको अविद्या शब्द से कह दिया अविद्या कहा तेरह उस अविद्या शब्द जो कर्म तप आदि के द्वारा तप आदि कर्म के द्वारा तपसा कार्य के द्वारा तप आदि के द्वारा विद्या ज्ञान उत्पन्न करेगा वो ज्ञान उत्पन्न करके मृत्यु काम अति तरह की मृत्यु माने जो इच्छा को पार कर जाता है संसार के विषय ने सब समाप्त करता है वो ये कहा निष्कामस्त्यक्तय सम ब्रह्म विद्या अमृतम अश्व उसके पश्चात क्या होगा काम होगा ऐसा सारे यशमा जिसने त्याग दिया है त्यक्ता ऐसा एन जिसने सारे ऐसा त्याग दिया है ऐसे व्यक्ति जो होगा ब्रह्म विद्या अमृत अश्मय अविद्या विद्य मृतम ब्रह्म विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति प्राप्त करता है दर्शन है इसी अर्थ को कहते हुए कहा अविद्य अमृत मित्रत्व विद्य अमृतमस्म स्वाभाविक कर्म परिचार करके कर उसको समाप्त करके आने दे दिया मार करके फिर ज्ञान के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर करते ये अर्थ करना विशाभा कहा और एक शंका और थी पूर्वारी की यद पुरुषायु हो सर्व सर्वम कर्मणा व्याप्तम पुरुष की आयु जितने भी है कर्म से व्याप्त तो है कूर्बन ए भी है कर्माणी जिसमें सतम समाश सौ वर्ष के आयु तो ज्यादा आयु है ही नहीं किसी के लिए अथवा याव जीवित अरुण अथवा तो स्थान प्राप्त ही नहीं कोई माने सौ साल से आगे ज्ञान कर, प्राप्त करेगा मोक्ष के लिए सौ साल तो कर्म करेगा श्रुति का कर, उसी बात में ज्ञान के लिए कहते हैं यावज जीवित अरुणोत् जी जाता है इस बात क्या है तो जो पूर्वाज ने कहा था कि यद तो पुरुष आयु ये कहा पुरुष की जो आयु है मनुष्य की आयु कर्म से व्याप्त है श्रुति बोलती है कर्म ने कर्माणी जिसने स्वतंत्र इत्यादि कहा है वो जो श्रुति है अविद्युत विषय के परिसृतम का हैं वो भी खंडन कर दिया गया वो अज्ञानी को विषय करती है जो बुबुक्षु है संसार को छोड़ना नहीं चाहता है ये लोग चाहिए वो लोग चाहिए वो लोग चाहिए ऐसा है उसके लिए कर्म कर वैदिक कर्म करते रहो कम से कम तो स्वाभाविक कर्म से बच जाओगे तो इसके लिए कहा विषय है ना अज्ञानी को विषय बना करके उसका भी खंडन कर दिया मानी ज्ञानी कर्म नहीं करेगा इसी तरह इस तरह था असंभवाद अन्य प्रकार से संभव और भी यत्तू बक्षमाण में भी पूर्वोक्त तुल्यता कर्मणा अभिरुद्ध एक और उसने कहा था आगे जो आत्मज्ञान बताना चाहता है आत्मा भाईद्री आश्रित कहना चाहोगे आप पहले भी आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है जो बक्षमान आत्मा है पूर्वोक्त आत्मा के समान होने से हाँ कर्म में लग जाएगा पूर्वादि ने एक शंका उठाई थी यत्तू बक्षमाणा hmm. भी जो बक्षमाण आत्मज्ञान है वह भी पूर्वोत्तर तो तुल्यत्व पूर्व में जिस आत्मा की चर्चा हुई उसी के समान आत्मा पूर्व में आत्मा की चर्चा हुई है ये उपनिषद शुरू होने से पहले देखना आरंडक में आत्मा की चर्चा है सूर्य आत्मा तस्तु खगतु खि शब्द आया है पूर्व और यहां कहेंगे ये यह सब ब्रह्म ये सूद्र ये इंद्र इत्यादि बताएंगे ये आत्मा भी करके ही बताएंगे तो यहां भी आत्मा बोल रहा है पहले भी आत्मा आया हुआ समान है समान शंका उठाई थी बक्षमाणा भाई पूर्व तो तुल्य आगे कहे जाने वाला आत्मा भाई मध्य आशित वाक्य है पूर्व तो तुल्यता पूर्व में कहा आए बा आत्मा की बातें आई हाँ। तो कर्मणावृत तो। क्यों पूर्व की आत्मा कर्म के साथ है तो आत्मा शब्द तो पूर्व में भी आगे भी आत्मा शब्द ही आएगा इसलिए कर्म के साथ अविरुद्ध होगा कर्म करेगा आगे के वाक्य भी कर्म के लिए है ये बोलना चाह रहा पूर्व एक शंका नहीं यदि भक्षमाण में भी जो आत्मज्ञान आपका आत्मा वह इत्यादि वाक्य आएंगे आगे बक्षमान वाक्य वह अभी पूर्वोत्तर तुल्यता पूर्वोत्म भी ऐसे आत्मा की चर्चा वाली बात अभी यह कहा इसलिए कर्म अविरुद्ध इसलिए कर्म से अविरुद्ध होगा आगे के जो वाक्य है आपसे अविरुद्ध आत्मज्ञान आगे कहे जाने वाला आत्मज्ञान भी क्या होगा कर्म के साथ अविरुद्ध होगा इसी ये जो पूर्वाधि ने शंका उठाई थी तो कहते हैं वो भी खंडित हो गया बोलते हैं कैसा तब सविशेष निर्विशेष आत्मतः प्रत्येक देखो पूर्व में जो आत्मा थी सविशेष आत्मा की चर्चा थी आगे जो आत्मा की चर्चा आएगी निर्विशेष आत्मा की इसलिए एक विषय नहीं है इसलिए यह भी खंडित हो गया ये इस शंका का भी खंडन कर दिया गया था उत्तर उत्तर व्याख्यान दर्शन इस बात को हम आगे जो व्याख्या करेंगे वहां भी दिखाएंगे अतः केवल निष्क्रिय ब्रह्मत्मा एकत्व विद्या प्रदर्शनार्थम उत्तर ग्रंथ आरभ्य थे इसलिए क्या होगा केवल जो निष्क्रिय क्रिया शून्य ऐसा कर्म कर्मशून्य जो ब्रह्मात्मा का जीव के ऐक्यवत आने वाला जो विद्या प्रदर्शनार्थम ऐसा आत्मज्ञान दिखाने के लिए आद्य का ग्रंथ का आरंभ किया जाता है यह समय हो गया है टीका स्कृत कर े मनसे प्रतिष्ठितानो मेंची प्रतिष्ठित आबीराबीर्भ देना सूतम देना प्रभाषी तीतेनाता संबंधा बढ़ सत्यक्ता अब मबु तो वक्ता तो